न ब्राह्मणसूत्र नवीन मुंडिये नमन ओंकार ब्रह्मणु नमु गणवासेम कोसो समया समण Bham bhajere na bham bano na le na muni hoyi tavi na hoyi tavo so kamuna bham no hoy kamuna hoy khadiyo. वैसो वैशोक गुणाई सुह एवं कमुनो गुण सहूता ये भवीद ते सम परम मात्र से कोई श्रवण नहीं होता ओम का झाप कर लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता निर्गन वन में रहने मात्र से कोई मुनि नहीं होता और न कुशा के बने वस्त्र पहन लेने मात्र से कोई तपस्वी हो सकता है समता से मनुष्य श्रमण होता है ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है ज्ञान से मुनि होता है और तप से तपस्वी बना जाता है मनुष्य कर्म से ही ब्राह्मण होता है कर्म से ही क्षत्रिय होता है कर्म से ही वैश्य होता है और शूद्र से भी अपने किए गए कर्म से ही होता है अर्थात वर्णभेद जन्म से नहीं होता जो जैसा अच्छा या बुरा कार्य करता है वो वैसा ही उच्च यानी हो जाता है इस भांति पवित्र गुणों से युक्त जो द्विजोत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण है वास्तव में वे ही अपना तथा दूसरों का उद्धार करने में समर्थ है के अनुसंधान में अपरसीम साहस चाहिए प्रतिष्ठा को चुनौती देने का स्वीकृत धारणाओं को खंडित करने का आदृत मूर्तियों को भंजित करने का असत्य चाहे कितना ही प्रतिष्ठित हो उसे असत्य की तरह ही घोषित करना असत्य की तरह ही जानना साधक के लिए अत्यंत अनिवार्य है बहुत बार प्रतिष्ठित को हम सत्य मान देते हैं परंपरागत को सत्य मान देते हैं बहुजन के द्वारा स्वीकृत को सत्य मान देते हैं स्वार्थ में भी यही होता है कि जर्स की उलझन में हम न पड़ें सभी जैसा मानते हैं वैसा ही हम भी मान लें और सभी के साथ भीड़ में खड़े हो जाएं लेकिन भीड़ कभी सत्य को उपलब्ध नहीं होती समूह तो अंधकार में ही भटकता है भीड़ से दूर उठने की हिम्मत चाहिए भीड़ से दूर उठने में कठिनाई भी होगी और अड़चनी होगी असुविधा होगी लेकिन वह भी सत्य की खोज की तपस्या है चाहे विज्ञान हो चाहे धर्म एक संबंध में दोनों राज्य हैं और वो प्रतिष्ठा को परंपरा को भीड़ को क्राउड का जो चित्त है उसको चुनौती देने की बात है महावीर शुद्ध सत्य के अन्वेषक थे जहां जहां स्वार्थ ने असत्य के मंदिर खड़े कर रखे हैं, वहा वहा चोट करना जरूरी है वो चोट मनुष्यों पर नहीं है मनुष्यों की भूलों पर है विश्व के वैज्ञानिक वर्तन में एक छोटी सी बड़ी मधुर कथा प्रसिद्ध है ऑस्ट्रियन वैज्ञानिक वुल्फ वैंग पावली उन्नीस में मरा कथा है की ईश्वर बहुत दिन से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो कब मरे और कब आए क्योंकि पावली जैसे आदमी मुश्किल से कभी होते हैं असत्य को पकड़ने की लोग कहते हैं ऐसी क्षमता मनुष्य जाति के इतिहास में विज्ञान की परंपरा में दूसरे व्यक्ति के पास नहीं थी क्षण भर में असत्य को पकड़ लेना भूल को पकड़ लेना पावली की कुशलता थी और चाहे कितना ही खोना पड़े कितना ही दाव पर लगाना पड़े भूल को स्वीकार करना या भूल को मद्देनजर करना या छिपाना उसके लिए असंभव था हो सकता है ईश्वर उसकी प्रतीक्षा करता हो क्योंकि तो सत्य के खोजी की प्रतीक्षा ही ईश्वर कर सकता है पावली मरा और कथा है कि ईश्वर ने पावली से कहा तू भी अनूठा आदमी है छोटी छोटी भूलों के लिए तूने अपने नमालम कितनी रातें बिना सोए बिताई और निश्चित ही जीवन के बहुत से रहस्य वो भौतिक विद्या था तो भौतिक शास्त्र के बहुत से रहस्य तुझे अनजाने रह गए होंगे और तू प्रतीक्षा कर रहा होगा कि कब परमात्मा से मिलना हो तू तो उनसे पूछ सके तुझे कुछ पूछना तो नहीं है मैं खुश हूं पावली ने कहा कि धन्यवाद हे प्रभु एक बात मुझे वर्षों से चिंतित कर रही है और मेरे मित्रों ने मेरे साथियों ने जितने भी सिद्धांत खोजे वो सब गलत थे और मामला हल नहीं हो पाया जब आप मौजूद हैं जिन्होंने जगत को बनाया तो अब हल होने की कोई कठिनाई है उसने भौतिक शास्त्र का एक उलझा हुआ सवाल ईश्वर को पूछा उसने कहा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के मास में 1800 गुना फर्क है प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1800 गुना ज्यादा है लेकिन दोनों का विद्युत चार्ज बराबर है ये बड़ी हैरान करने वाली बात है ऐसा कैसे हो पाया क्या कारण है जरूर कोई कारण होगा ईश्वर ने अपनी टेबल के ऊपर से कुछ कागजात उठाए और पावली को दिए और कहा कि ये सारा सिद्धांत इस भेद का सारा रहस्य पावली गौर से पह गया फिर से दोबारा लौट के उसने पढ़ा तीसरी बार फिर नजर डाली और इस पर के हाथ में देते हुए कहा स्टील रॉन्ग अभी भी गलत कहानी कहती ईश्वर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि मैंने गलत थी तुझे पकड़ाया था मैं जानना चाहता था कि ईश्वर को भी गलत कहने की क्षमता है या नहीं ईश्वर की प्रतिष्ठा से और बड़ी कोई प्रतिष्ठा नहीं हो सकती लेकिन सत्य के खोजी के आड़ में अगर ईश्वर भी आता हो तो उसे भी हटा देना आवश्यक है महावीर सत्य के जिस अनुसंधान में लगे हैं बहुत सी बातें आड़ में थी वेद की प्रतिष्ठा थी और वेद ईश्वर से कम प्रतिष्ठित नहीं था इस देश में ईश्वर का वचन था केवल चाहिए ईश्वर से भी ज्यादा प्रतिष्ठित था अगर ईश्वर भी वापस आ जाए और वेद के खिलाफ बोले तो ईश्वर अस्वीकृत हो जाएगा वेद स्वीकृत रहेगा वेद परम वचन था महावीर ने वेद को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि अनुभूति ही परम हो सकती शब्द परम नहीं हो सकते और महावीर ने जो जो प्रतिष्ठित परंपरा थी सब पर आघात किए ब्राह्मण प्रतिष्ठित था महावीर ने ब्राह्मण की पूरी व्याख्या बदल दी उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि शूद्र भी अपने कर्म से ब्राह्मण हो सकता है ब्राह्मण भी अपने कर्म से शूद्र हो सकता है लेकिन महावीर ने जन्म की पूरी व्यवस्था तोड़ दी और कहा कि व्यक्ति अपनी चेतना से ब्राह्मण होता है या सूत्र होता है शरीर से नहीं। परंपरा को जब चोट पहुंचाई जाए तो परंपरा प्रतिशोध लेती है लेगी ही क्योंकि मालूम कितने स्वार्थ गिरेंगे निहित स्वार्थों को घाव पहुंचेगा वो बदला भी लेंगे उन्होंने बदला भी लिया लेकिन उसके सत्य में कोई फर्क नहीं पड़ता सत्य प्रतिशोध की अग्नि से और भी निखर के स्वरण हो जाता है इस सूत्र में प्रवेश करने से पहले एक बात प्राथमिक रूप से समझ लेनी चाहिए कि धर्म के लिए सबसे बड़ा उपद्रव सदा से एक रहा है और वो उपद्रव है कि जो आंतरिक है उसे हम वाह से पौलते हैं कारण भी साफ है मनुष्य का वाह हमें दिखाई पड़ता है अंतस तो दिखाई नहीं पड़ता है तो अंतस को तोलने के हमारे पास कोई उपाय भी नहीं है और अंतस मूल्यवान है वाह तो केवल आवरण है वस्त्रों की बात एक आदमी सफेद वस्त्र पहन सकता है इससे शुभ्र हृदय का नहीं हो जाता एक आदमी काले वस्त्र पहने हो इससे ही काले हृदय का नहीं हो जाता हृदय का वस्त्रों से क्या लेना देना है वस्त्र हृदय को नहीं बदल सकते है यद्यपि उल्टी बात हो सकती है कि हृदय अगर शुभ्र हो तो काला वस्त्र प्रीति करना लगे और आदमी काला वस्त्र न पहनना चाहे लेकिन सिर्फ काला वस्त्र पहन लेने से किसी का हृदय काला नहीं हो जाता ये हो सकता है कि हृदय काला हो और आदमी सफेद वस्त्र पहन के उसे छिपा लेना चाहे बहुत लोग ये करते हैं। हृदय जितना काला हो उतने सफेद आवरण में सफेद वस्त्र में छिपा लेना जरूरी वस्त्र खादी के हों तो और भी अच्छा। तो भीतर वो जो काला है वो छिप जाता है वस्त्रों से भीतर को पहचानने का कोई उपाय नहीं भीतर की क्रांति तो वस्त्रों तक आ जाती है लेकिन वस्त्रों का परिवर्तन भीतर तक नहीं जाता लेकिन मनुष्य की कठिनाई है कि हमें बाहर से आदमी दिखाई पाता है भीतर पहुंचने का कोई उपाय भी तो नहीं और धर्म की घटना घटती है भीतर से और हम देख पाते हैं केवल व्यवहार अंतरात्मा नहीं इससे पूरे धर्म की परंपराएं रोगग्रस्त हो जाती महावीर नग्न हुए नग्न होकर परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए ऐसा नहीं लेकिन परम ज्ञान जैसा उनके जीवन में घटा वे इतने निर्दोष हो गए कि नग्नता आ गई नग्नता पीछे आई निर्दोषता पहले घटी निर्दोषता को हम नहीं देख सकते लेकिन उनका बच्चे की तरह नग्न खड़ा हो जाना हमें दिखाई पड़ा हम में से बहुत से लोगों को भी उन्होंने प्रभावित किया उनके जीवन की सुगंध ने उनका प्रकाश हमें छुआ हमारे हृदय के बिना पर कुछ अनगूंज हुई कोई गीत हमारे भीतर भी जगा कोई प्रतिध्वनि में भी गूंजी हम जो कि बिल्कुल जड़ी वो भी थोड़े हिले लेकिन हमको महावीर की निर्दोषता नहीं दिखाई पड़ी नग्नता दिखाई पड़ी हमने सोचा हम भी नग्न खड़े हो जाए तो महावीर जैसा ज्ञान हमें भी उपलब्ध हो जाएगा बात बिल्कुल उल्टी हो गई हम नग्न खड़े हो सकते हैं और नग्न खड़े होने का अभ्यास बड़ी कठिन बात नहीं है एक चार तो दिन के बाद पश्चिम में बहुत से न्यूट क्लब है जो लोग उन नग्न क्लबों के सदस्य बनते हैं उनको एक दो दिन अड़चन होती सच तो पहले दिन ही अड़चन होती दूसरे दिन से तो वो भूल ही जाते तीसरे दिन तो पता नहीं रहता कि कोई लग्न क्योंकि सभी नग्न मेरे एक मित्र एक नग्न क्लब के सदस्य थे अमेरिका में मुझे बताया कि हम भूल ही गए थे कि कोई है। हमें याद तो तब आया जब एक दिन एक कपड़ा पहने हुए आदमी भीतर आ गए जहाँ 500 लोग नग्न थे वहां एक आदमी का कपड़ा पहने हुए भीतर आने से तत्काल हमको पता चला की अरे हम नग्न हैं का कोई पता नहीं था मन अभ्यस्त हो अभ्य लेकिन नग्न क्लबों में जो बैठे हैं वो महावीर नहीं हो नग्न की सदस्यता से कोई महावीर नहीं हो जाएगा तो यहाँ हिंदुस्तान में जैन मुनि हैं जो नग्न हैं और नग्न होने से महावीर नहीं हो जाएंगे महावीर गचीसूफा हो गए है इस बीच बहुत लोग उनके पीछे नग्न हुए एक में भी महावीर की चमक नहीं आई कहीं कुछ भूल हो गई जो घटना भीतर से बाहर की तरफ घटी थी जो झरना सदा भीतर से बाहर की तरफ बहता है हमने उसे बाहर से भीतर की तरफ ले जाना चाहा। फूल निकलते हैं पौधे में, वो भीतर से आते हैं, फिर खिलते हैं हम जाके बाजार से फूल ले आए और पौधे की डाल पे चिपका लिया शायद किसी अजनबी को धोखा भी हो जाए और जो नहीं जानता फूल का अंतर जीवन वो शायद चमत्कृत भी हो कहे कैसा सुंदर फूल है लेकिन माली को धोखा नहीं दिया जा सकता और साधारण आदमी को भी ज्यादा देर धोखा नहीं दिया जा सकता क्योंकि बाहर से चिपकाया फूल अलग ही मुरझाया हुआ लटका हुआ होगा भीतर से आते फूल में जो जीवन है जो प्रवाह है जो गति है वो बाहर से लटकाया फूल में नहीं हो सकती तो महावीर की नग्नता का फूल तो भीतर से आता है फिर महावीर के पीछे चलने वाला नग्नता को ऊपर से आरोपित कर लेता है और सोचता है जब बाहर हम महावीर जैसे हो गए तो भीतर भी महावीर जैसे हो जाएंगे ये गलत बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ता है और बिल्कुल गलत है ये सभी के साथ होगा सभी परंपराओं में होगा महावीर ठुक ठुक के कदम रखते हैं कोई हिंसा ना हो जाए उनके जीवन में ये उनको चारों तरफ से घेरे हुए हवा है कि कोई हिंसा ना हो जाए किसी को दुख किसी को पीड़ा किसी को कष्ट ना हो जाए लेकिन इसका कारण आंतरिक है महावीर ने जिस दिन जाना कि मैं कौन हूं उसी दिन उन्हें ज्ञात हुआ कि सभी के भीतर ऐसा ही चैतन्य विराजमान और किसी को भी चोट पहुंचाना अंततः अपने को ही चोट पहुंचाना है। तो महावीर की अहिंसा उनके ज्ञान की छाया फिर उनके पीछे जैनों का समूह है वो भी अहिंसक होने की कोशिश करता है उसकी अहिंसा ज्ञान की छाया नहीं है वो कोशिश में लगा है, वो सोचता है जब मैं अहिंसक हो जाऊँगा तो मुझे ज्ञान उपलब्ध होगा महावीर का आचरण आता है अंतरात्मा की क्रांति से जैन का आचरण आता है आचरण से और सोचता है की पीछे अंतरात्मा की क्रांति होगी हम करीब करीब बिल्कुल पागलपन का काम कर रहे हैं जो असंभव है ईंधन लगाते हैं हम भत्ती में आग जलती है आग पीछे आती है ईंधन पहले हम आग को पहले रख के फिर पीछे इंजन को लाने की कोशिश में लगे वो होगा नहीं लेकिन होता हुआ दिखता है धोखा हो जाता है आदमी आचरण को चिपका लेता है तब खुद को तो धोखा नहीं होता खुद तो वो जो था वैसा ही होता लेकिन दूसरों को धोखा हो जाता पूजा सम्मान सत्कार मिल जाता है इनके बड़ी खड़ी कर देते हैं दुनिया भर के धार्मिक लोगों के अगर वस्त्र अलग कर लिए जाएं, धार्मिकता के तो भीतर अधार्मिक आदमी बैठा हुआ है लेकिन इशारे में सब छिप गया है और इशारे का अर्थ हम लगा रहे हैं बाहर से मैंने सुना है मध्य युग में ऐसा हुआ कि रोम के पोप के पास कुछ लोगों ने ईसाइयों ने अत्यंत गहरा निवेदन किया खुशामद की यहूदियों की बड़ी निंदा की और कहा कि रोम में जो कि ईसाइयों का घर है वहां तो एक भी यहूदी का रहना ठीक नहीं रोम से यहूदी निकाल बाहर कर दिए जाएं पोप आदमी भला था लेकिन भले आदमी भी हो के बड़ी मुश्किल में पड़ जाते पद किसी को भी बुरा कर सकता है और अगर पद तो रहने की थोड़ी सी भी आकांक्षा हो तो फिर बुरे के साथ समझौता जरूरी हो जाता आदमी भला था लेकिन पद पत्ते रहने की आकांक्षा होगी उसे लगा कि यह बात तो जाति की है लेकिन अगर ईसाई धनपति सब नाराज हो जाए तो कठिनाई होगी तो उसने कहा अच्छा पर उसने कहा तरकीब हम यहूदियों को अलग कर देंगे लेकिन इसके पहले उनको भी एक अवसर देना जरूरी है। तो उसने यह अवसर दिया कि यहूदियों में जो भी उनका प्रधान हो या जो भी उनका नेतृत्व करे वो आप मुझसे विवाद करे पूरा रोम इकट्ठा होगा और अगर विवाद में यहूदी जीत जाएं, तो वे रह सकते हैं रोम में अगर हार जाए तो उन्हें रोम छोड़ना पड़ेगा कम से कम इतना न्यायुक्त तो मालूम पड़ेगा कि हार गए इसलिए रोम छोड़ना पड़ा यहूदी बड़े बेचैन हुए उनके नेता उनके गुरु उनके पुरोहित इकट्ठे हुए सेनागा और उन्होंने कहा हम तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए और सेनागा का जो प्रधान पुरोहित था उसने कहा कि इसमें तो हार निश्चित है क्योंकि तो एक भी पोप है विवाद भी वो करेगा एक तरफ से और एक भी वही है कि कौन जीता कौन हारा इसमें जीतने का कोई उपाय नहीं ये चाल है और प्रधान पुरोहित ने कहा कि मैं विवाद में जाने को राजी नहीं क्योंकि तो इसका कोई अर्थ ही नहीं और अगर मैं हारा जो कि निश्चित है तो मेरे मन में सदा एक पाप का भाव रह जाएगा कि मेरे हारने के कारण सारे यहूदियों को रोम छोड़ना पड़ा इसलिए मैं नहीं चाहता हम बिना हारे छोड़ दे वो उचित है लेकिन इतनी जल्दी यहूदी छोड़ने को राजी न थे और पुरोहितों से पूछा लेकिन कोई राजी नहीं हुआ में जो आदमी बुहारी लगाता था वो बड़ी डर से सुन रहा था सफाई भी कर रहा था उसने कहा अच्छा तो मैं चला जाऊ लोगों ने कहा तू पागल तू समझता क्या तू सिर्फ बुहारी लगाता रहा उसने कहा थोड़ा बहुत जो भी समझ गया हूँ जब कोई जाने को राजी ही नहीं है तो किसी का जाना जरूरी है तो मैं जाता हूँ कोई उपाय न देख कर बुहारी लगाने वाले आदमी को बूढ़ा यहूदी था उसको राजी कर लिया सारा समूह इकट्ठा हुआ यहूदी ईसाई बीच चौक थोड़ा चिंतित हुआ देख कर करीब बुहारी लगाने वाला बूढ़ा विवाद करने आया लेकिन कोई उपाय नहीं था जिसको उन्होंने नेता विवाद तो शुरू किया उसने आकाश की तरफ हाथ उठा आकाश को दिखाया यहूदी को जब उसने आकाश की तरफ इस तरह हाथ करके दिखाया तो यहूदी ने अपना हाथ जमीन की तरफ करके दिखाया पोप बड़ा प्रसन्न हुआ गजब का आदमी तो चुना होगा इसको <laughs> पोप ने एक अंगुली उस यहूदी के सामने की उस यहूदी ने तीन अंगुलिया पोप के स्तर के सामने कर दी पोप को पसीना आ गया, यह आदमी तो जीत जाएगा कोई उपाय न देखकर उसने अपने खींचे से एक सेव निकाला जो so, यहूदी के सामने किया उसने भी झट अपनी कमर में बंधे हुए एक बेड में से एक निकाली और सामने कर दी पोप ने कहा कि दिस मैन इज डिक्लेयर्ड विक्टोरियस एंड रिमेन इन रोम। गया, जो यहूदी रह सकते हैं रोम में सारे ईसाई पादरी चकित थोड़े वो पास आए, जैसे ही यहूदियों का झुंड चला गया अपने नेता को लेकर उन्होंने पोप से पूछा इतनी जल्दी लेन देन हुआ आप दोनों के बीच और इतना चमत्कारिक ढंग से हम तो कुछ समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा और वो जीत भी गया मामला क्या था हमें समझाइए कोर्ट ने कहा कि मैंने इशारा किया कि सारे जगत में एक ही परमात्मा का यहूदी बड़ा होशियार था वाज ए मास्टर ऑफ डिबेट्स उसने कहा और नीचे शैतान का भी राज जमीन के नीचे पाताल उसको मत भूल जाओ बात सच्ची मैंने उसके सामने फिर भी कहा कि लेकिन परमात्मा एक ही है दो कैसे हो सकते हैं तो मैंने एक उंगली उसके सामने कि उसने तीन उंगली मेरे मुंह के सामने का तो मुश्किल हरा दिया ट्रिनिटी, तीन का सिद्धांत कि परमात्मा तीन है एक नहीं। नहींसाई मानते हैं कि परमात्मा तीन है जैसा हिंदू मानते हैं त्रिमूर्ति परमात्मा होली घोष और उसका पुत्र कोई उपाय ही नहीं था अपनी ही चीज अपने ही, ही सिर्फ मार दी उसने तीन बता मैंने सोचा कि सिद्धांत में स्कूल उलझाना मुश्किल है कोई और सरल सी चीज निकाली शायद न हार जाए तो मैंने खींची से सेव निकाला और मैंने कहा कि कुछ ना समझ अपने भीतर जमीन को कहते हैं कि सेव की तरह गोल है उस वक्त विज्ञान की नई खोजें चल रही थी और विज्ञान सिद्ध कर रहा था कि जमीन वर्तूलाकार है चपकी नहीं लहू दीदी गजब था रोटी सांस लेके आया था उसने रोटी दिखा दी उसने कहा कि कोई कुछ भी करे लेकिन जैसा बाइबल में कहा रोटी की तरह सपाट और चपटी कोई उपाय नहीं था सिना गांस भागे हुए यहूदी पहुंचे उसने उस कहा बुहारी लगाने वाले से कि तूने हद कर दी क्या गजब का हुआ क्या उसने कहा एवरी थिंग वॉज जस्ट मानसेंस डेट मैन इज मैड और अगर चौथा सवाल पूछता तो मैं उसको झपट्टा मार दे बहुत गुस्सा मुझे आ गया तो फिर भी हुआ क्या तुझ तो जीत तो गया उसने कहा वो मेरी तो समझ भी नहीं आती जीत कैसे गया? जब वो आदमी ने ऐसा हाथ किया तो मैं समझा कि ये कह रहा है कि निकलो यहूदी और रोम से मैंने कहा कि दुनिया की कोई ताकत हमें इस जगह से नहीं हटा सकती हम यहीं रहेंगे उस आदमी ने मेरी आंख के सामने एक उंगली की और कहा कि ड्रॉप डेड मर जाओ तो मैंने क्यों लिया क्यूँ मैंने कहा की यू ड्रॉप दट और तब मैंने देखा so <laughs> यह अपना भोजन निकाल रहा है तो मैं भी अपना भोजन तो साथ ही रोज रखते ही हूँ गरीब आदमी हूँ रोज दोपहर तो घर जाना आसान नहीं होता तो जब अपना भोजन निकाल रहा है हम भी निकालते हैं। और वो तो चौथा उसने नहीं पूछा तो ठीक किया बाहरी प्रतीक कुछ भी खबर नहीं देते और उस भीतर का अंदाज आप जो लगाते हैं वो अनुमान है। लेकिन हम नहीं कर रहे हैं एक आदमी मंदिर जा रहा है तो हम समझते हैं धार्मिक है मंदिर जाना बाहरी प्रतीक है पता नहीं वो किस लिए जा रहा है किस कारण से जा रहा है कि मंदिर में स्त्रियां इकट्ठी हैं इसलिए जा रहा है कि मंदिर में गांव के सब लोग भले लोग इकट्ठे हैं वो देखने कि मैं भी भला आदमी हूँ इसलिए जा रहा हूँ तो मंदिर किस लिए जा रहा है इतने से कुछ पता नहीं चलता कि उदाहर में थे एक आदमी उपवास कर रहा है पूजा प्रार्थना कर रहा है कुछ पता नहीं चलता है कि वो धार्मिक है अनुमान तो लगाते हैं और एक आदमी चुप बैठा है मंदिर नहीं जा रहा हम सोचते हैं है लेकिन कुछ आवश्यक नहीं जो मंदिर जा रहा है वो धार्मिक ना हो जिंदगी जटिल और जो एकांत में चुप बैठा हो वो धार्मिक हो कहना मुश्किल है लेकिन हम बाहर से देखते हैं और इसलिए दुनिया में पाक फैलता चला जाता है हिपोक्रेसी फैलती चली जाती है हमारे बीच जो चालाक है वो बाहर का इंतजाम कर लेते हैं और हमारे बीच जो चालाक नहीं है वो उलझ जाते फंस जाते हैं जो अपराधी फंस जाते हैं वो सब छोटे अपराधी हैं बड़े अपराधी फंस नहीं पाते बड़े अपराधी तो अधिकार में पद में प्रतिष्ठा में होते उन्हें फंसाना मुश्किल वो काफी होशियार वो बाहर का इंतजाम कर रखते है ऐसा कहा जाता है मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मंदिर के पुरोहितों को कभी भरोसा नहीं होता की ईश्वर है ये उनका धंधा होता है ये प्रोफेशनल सीक्रेट है इसमें कभी भरोसा नहीं हो भी नहीं सकता मंदिर के पुरोहित को क्या खाक भरोसा होगा क्योंकि जो नौकरी कर रहा है पूजा के लिए नौकरी कर रहा है प्रार्थना के लिए प्रार्थना जैसे निजी संबंध को जिसने व्यवसाय बना लिया उसे परमात्मा का कोई अनुभव नहीं हो सकता मंदिर का पुरोहित जानता है कि भगवान वगैरह कुछ भी नहीं है लेकिन निरंतर घोषणा करता रहता है आपने सारे आचरण से कि है क्योंकि सारा जीवन सारा व्यवसाय सारा धंधा भगवान के होने पर निर्भर है इसलिए जब कोई कहता है भगवान नहीं है तो पुरोहित की नाराजगी ये नहीं है कि आप असत्य बोल रहे हैं पुरोहित की नाराजगी ये है कि सत्य बोल के आप उसका पूरा धंधा खराब की दे रहे हैं पुरोहितों को कभी भरोसा नहीं होता हो नहीं सकता लेकिन पाखंड का जाल उनके जालों तरफ होता है जिससे दूसरों को भरोसा मिलता रहता है कि वो भरोसा करते है महावीर का ये सूत्र सारे पाखंड की जड़ काट देने का सूत्र है महावीर कहते हैं सिर मुंडा लेने मात्र से कोई श्रमण नहीं होता जैसे ब्राह्मण शब्द बहुमूल्य है वैसा महावीर के लिए श्रमण शब्द महत्वपूर्ण है और भारत में दो संस्कृतियों की धारा है एक ब्राह्मण संस्कृति की धारा है और एक श्रमण संस्कृति की धारा है श्रमण संस्कृति में बुद्ध और महावीर आते हैं और सिर्फ सारे विचारक ब्राह्मण संस्कृति में हैं ब्राह्मण और श्रमण संस्कृति का मौलिक भेद समझ लेना चाहिए ब्राह्मण समर्पण की संस्कृति है सरेंडर की ब्राह्मण का मौलिक आधार है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने अहंकार को परमात्मा के चरणों में न छोड़ दे तब तक ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती ब्रह्म उपलब्ध होगा जब अहंकार समर्पित हो जाए तो समर्पण श्रद्धा ब्राह्मण का सूत्र श्रवण संस्कृति बिल्कुल भिन्न है श्रमण शब्द से ही जाहिर है वो शब्द बना है श्रम से श्रमण संस्कृति का आग्रह है कि समर्पण से परमात्मा नहीं मिलेगा श्रम से मिलेगा प्रयास साधना से। सिर्फ असहाय हूं और पति मुझे बचाओ इन प्रार्थनाओं से नहीं मिलेगा जीवन को बदलना होगा मेहनत करनी होगी एक एक इंच जीवन को रूपांतरित करना होगा कोई प्रार्थना सफल नहीं हो सकती साधना सफल होगी अहंकार मिटाना है लेकिन श्रम धारा कहती है कि अहंकार समर्पण करने से नहीं मिट सकता क्योंकि पहली तो बात यह है कि जो है उसका समर्पण किया जा सकता है जो है ही नहीं उसका समर्पण कैसे होगा समन धारा कहती है कि अहंकार नहीं है इस सत्य को जानने की साधना करनी पड़ेगी समर्पण क्या होगा छोड़ेंगे कहा जो है ही नहीं होता कुछ छोड़ देते और फिर समन संस्कृति कहती है कि अगर दूसरों के चरणों में छोड़ेंगे तो अहंकार यहां से हटा लेकिन वहां मौजूद होगा जहां छोड़ेंगे और इसलिए भक्त का अहंकार अपने भीतर से हटके भगवान के साथ जोड़ जाता है भक्त को आप गाली दो वो नाराज नहीं होगा उसके भगवान को गाली दो, लड़ने को तैयार हो जाए तो अहंकार सिफ्ट हुआ कल तक अपने साथ था कि मैं महान हूँ अब मैं महान नहीं हूँ ये छोड़ दिया लेकिन मेरा भगवान मेरा कृष्ण मेरा राम मेरा जीसस मेरा महावीर महान है अहंकार दूसरी तरफ हट गया लेकिन सूक्ष्म रूप से अब भी आपका ही अहंकार है क्योंकि तो न वहां राम है न वहां कृष्ण है न महावीर उसको झेलने को आप अपने ही हाथ में संभाले भगवान भी आपका अहंकार भी आपका वह दोनों आपके भीतर ही छिपे हैं श्रमण संस्कृति का कैसे अहंकार मिटाना समर्पण करने का कोई उपाय नहीं और मिटाने का अर्थ है कि इतना श्रम करना है कि स्वयं दिखाई पड़ जाए कि अहंकार है ही नहीं हो जाए जैसे सुबह की हो समग्र होती तो अहंकार का कुहासा समर्पित नहीं होता विसर्जित हो जाता संस्कृति है। संस्कृति स्वयं पर भरोसा रखती है ब्राह्मण संस्कृति ब्रह्म पर भरोसा रखती है श्रमण संस्कृति व्यक्तिवादी है ब्राह्मण संस्कृति अद्वैतवादी है ब्राह्मण संस्कृति में एक है और श्रमण संस्कृति में उतने ही ब्रह्म है जितनी चेतनाएं हैं और हर व्यक्ति ब्रह्म होने का अधिकारी ये दो धाराएं महावीर कहते हैं सिर मुंडा लेने मात्र से कोई श्रमण नहीं होता जैसे साधु हो जाते हैं लोग उनका सिर मुंडा दिया वस्त्र बदल दिए हाथ में उपकरण दे दिए साधु के साधु हो गए कल तक ये आदमी साधु नहीं था एक क्षण वस्त्र बदल देने से सिर मुंडा लेने से साधु हो गया कल तक इसके चरण कोई छूटा नहीं शायद ये चरण छूता तो लोग अपने चरण को हटा लेते। अब लोग इसके चरणों पर सिर रखते हैं। महावीर कहते हैं सिर मुंडा लेने मात्र से कोई श्रमण नहीं हो जाता वाह आचरण पूरा भी कर लिया जाए तो भी भीतर के श्रमण का जन्म नहीं होता हाँ, भीतर के श्रमण का जन्म हो तो बाहर का आचरण भी पीछे आ सकता है लेकिन बड़े फर्क बुनियादी फर्क यह है कि अगर कोई भीतर से श्रम की स्थिति को उपलब्ध हो जाए तो बाहर का आचरण बदलेगा जरूर लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का अलग बदलेगा इसी जरा समझ लिया क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का धन भिन्न है बेजोड़ तो महावीर नग्न खड़े हो जाएंगे बुद्ध भी श्रमण को उपलब्ध हुए लेकिन नग्न खड़े नहीं हुए महावीर नग्न खड़े हुए ये उनका निजी ढंग है जो घटना घटी है उस घटना को अभिव्यक्त करने का उनका निजी ढंग है बुद्ध को यह निजी धन नहीं जमा यह ख्याल में भी नहीं आया जब कोई व्यक्ति भीतर की क्रांति को उपलब्ध होता है तो बाहर को व्यवस्था नहीं देता बाहर जैसा भी घटित होने लगता है उस चेतना के प्रकाश में वैसा घटित होने देता है तो दुनिया के सारे ज्ञानी एक जैसा व्यवहार करते नहीं दिखाई पड़ते ये बड़े मजे की और समझ लेने की बात है अगर ज्ञान भीतर हो तो दो ज्ञानियों का व्यवहार एक जैसा नहीं होगा लेकिन अगर आचरण थोपा जाए तो हजारों ज्ञानियों का व्यवहार एक जैसा होगा मगर वो ज्ञानी नहीं जैन साधुओं को 500 को खड़ा कर दें अगर वो तेरा पंथी तो सब मुंह पर पट्टी बांधे हुए खड़े जैसा की सैनिक या सिपाही खड़े हो सैनिक और सिपाही का एक जैसा एक यूनिफॉर्म में खड़ा हो जाना समझ में आता है एक ढंग से खड़े हो जाना समझ में आता है उसका कारण है क्योंकि सैनिक के व्यक्तित्व को मिटाने की पूरी कोशिश की जाती है ताकि उसमें कोई आत्मा न रह जाए आत्मा रहे तो युद्ध में वो कुशल नहीं हो पाया था। वो जड़ मशीन की तरह हो जाए उसका सारा काम यांत्रिक हो जाए तो आप 500 सैनिकों को खड़ा करके देखें आपको 500 लोग दिखाई पड़ेंगे लेकिन व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ेंगे सब चेहरे एक जैसे मालूम होंगे एक सा कपड़ा एक सी बंदूक एक सी टोपी सब एक जैसे मालूम होंगे तो खो जाता, रह जाती, इसलिए मिलिट्री में हम नंबर दे देते नाम हटा लेते क्योंकि नाम से थोड़ा व्यक्तित्व का पता चलता अगर एक आदमी मर जाता है तो तख्ती को खबर लग जाती कि ग्यारह नंबर गिर गया ग्यारह नंबर गिरने से कुछ भी पता नहीं चलता कौन गिर गया वो कवि था वैज्ञानिक था साधु था साधु था उसके बच्चे हैं पत्नी है कुछ पता नहीं चलता ग्यारह नंबर का ना कोई परिवार होता है ना कोई बच्चे होते ना पत्नी होती नंबर क्या बच्चे होंगे ग्यारह नंबर तख्ती पर लोग पढ़ पल लेते बात खत्म हो गई ग्यारह नंबर की जगह दूसरा आदमी ग्यारह नंबर हो जाता ध्यान रहे नंबर रिप्लेस किए जा सकते हैं व्यक्ति रिप्लेस नहीं किए जा सकते कोई उपाय नहीं आप में से एक व्यक्ति हट जाए कोई उपाय नहीं जगत में तो उसकी जगह दूसरा व्यक्ति रखा जा सके क्योंकि तो उसकी पत्नी कहेगी कि कितना ही दूसरा व्यक्ति प्यारा हो मेरा पति उसके बेटे कहेंगे कि कितना ही अच्छा आदमी हो लेकिन मेरा पिता नहीं उसके मित्र कहेंगे कि सब ठीक है लेकिन वो मित्रता कहां उसकी मां कहेगी कि सब ठीक है लेकिन मेरा बेटा जिसे मैं नहीं जन्मा व्यक्ति को स्थान पर रखा नहीं जा सकता बदला नहीं जा सकता नंबर बदले जा सकते हैं एक फ़िएट कार की जगह दूसरी फ़िएट कार रखें तीसरी रखें कोई फर्क नहीं पड़ता यंत्र बदले जा सकते हैं तो मिलिट्री पोल कोशिश करते हैं कि व्यक्ति मिट जाए और यंत्र रह जाए और उस व्यक्ति को पूरी ऐसी चेष्टा करवाई जाती है कि धीरे धीरे आज्ञा उसको मैकेनिकल हो जाए सोच विचार समाप्त हो जाए तो इसलिए उसको लेफ्ट राइट करवाते रहते हैं वर्षों तक लेफ्ट राइट की कोई जरूरत नहीं होती कि बाएं घूमो दाए घूमो आगे चलो पीछे जाओ उसको करवाते रहते हैं नया नया सैनिक भी हैरान होता है कि इतना ये करवाने से क्या मतलब है? और वर्षों तक लेकिन इसका उपयोग धीरे धीरे बाएं घूमो ये सुनते ही उसे सोचना नहीं पड़ता वो बाएं घूमता है सोचने की कोई जरूरत नहीं रह जिस दिन बिना सोचे शरीर बाई घूमने लगता है उस दिन ये आदमी अब सैनिक हो गया इसकी आत्मा खो गई अब इससे कहो गोली चलाओ तो इसका हाथ घोड़े पर तो जाएगा गोली चलेगी अब ये सोचेगा नहीं कि मैं किसको मार रहा हूँ क्यों मार रहा हूं मारने का क्या अर्थ है क्या प्रयोजन ना अब ये यंत्र हो गया तो सैनिक के लिए तो पहुंच के मिटा देना उचित है लेकिन साधु के लिए पहुंच के मिटा देना बिल्कुल गलत लेकिन पांच तेरा पंथ साधु खड़े करें कि स्थानकवासी साधु खड़े करें कि दिगंबर साधु खड़े करे वो सब बिल्कुल एक जैसा लकीर के फकीर होकर चल रहे हैं। इससे लगता है कि भीतर कोई अपनी चेतना नहीं है जो मार्ग खोज सके साथ में जो मार्ग दिया है उसको नाप नाप के चल रहे हैं। अपना कोई बोझ नहीं है जो आचरण बन सके आचरण शांत से पकड़ा उसको खोज चले जा रहे हैं बड़ी अशिन्न घटना घटती है आत्मा खो जाती साधु की भी औपचारिक व्यवस्था रह जाती आत्मा खो जाती महावीर कहते हैं यह होगा ही अगर कोई वाह को ज्यादा मूल्य देगा आंतरिक और पहले बाहर को बदलने की कोशिश करेगा और सोचेगा पीछे भीतर को बदल लूंगा सिर मुंडा लेने से कोई श्रमण नहीं होता हालांकि ये हो सकता है कि जो श्रमण हो गया है वो सिर मुंडा ले दूसरी बात हो सकती है जरूरी नहीं है कि हो और ध्यान रखना कि जो सिर न मुडाए तो ऐसा मत समझ लेना की वो श्रवण नहीं हुआ लेकिन यह घट सकती है। घटना घट गट सकती है कि कोई श्रवण होकर सिर मुंडा एक सौंदर्य बालों का एक, एक आकर्षण बाल बहुत कामुक कामकींच सकते हैं इसलिए हम सिर मुनाने में भयभीत होते हैं। कोई आपका सिर मुंडाते तो आप घर से निकलना पसंद नहीं करेंगे कि लोग क्या कहेंगे हम तो तब सिर्फ मुनते हैं आदमी का जब वो मर जाता है तो तब उसका सिर सफा कर देते हैं ना कोई देखने की दिक्कत है न कोई डर है न किसी को आकर्षित करना है बालों का एक कामुक आकर्षण है इसलिए पुरुष तो सिर मुना भी है स्त्री सिर मुनाने को बिल्कुल राजी नहीं हो सकते। और स्त्री सिर मुंडे हुए बिल्कुल पुरुष जैसी मालूम होने लगती स्त्री जैसी मालूम नहीं होती स्त्री का बहुत सा सौंदर्य उसके बाल में छिपा है तो महावीर कहते हैं श्रवण होकर कोई सिर मुडा सकता है क्योंकि अब उसे कोई प्रयोजन नहीं रहा दूसरे को आकर्षित करने में अब अपनी सुविधा की बात है और श्रवण को बाल दिक्कत दे सकते हैं महावीर कहते हैं बाल अगर रखना हो तो फिर कभी किसी पर तो निर्भर होना पड़ता कोई बालों को काटे अकारण निर्भरता बढ़ती या सास में साधन रखो रेजर रखो उस तरह रखो कि बालों को साफ करो अगर न साफ करो तो गंदगी बढ़ती है अगर बालों को बढ़ने दो तो उनकी सफाई का ध्यान रखना पड़ता है अगर सफाई न करो तो जुए बढ़ जाएं और दूसरा मल इकट्ठा हो जाए वो सब कष्टपूर्ण है तो महावीर कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रमण हो गया वो हो सकता है बालों को साफ करते हैं बालों को साफ कर देना एक गौण घटना है क्योंकि तो अब उसे कोई उत्सुकता नहीं कि उसके शरीर को कोई सुंदर माने और उसके स्वास्थ्य के लिए हितकर होगी और स्वच्छता में सहायक होगा व्यर्थ की व्यवस्था उसे नहीं जुटानी पड़े, महावीर कहते हैं साधक को व्यवस्था में जुटानी पड़े ऐसा ऐसा जीना चाहिए कुछ भी उसे धोना न पड़े तो बाल अकार है लेकिन इससे उल्टा सही नहीं है कि आप बाल घुटालें तो आप श्रमण हो गए बालों के घुटने के पीछे और भी कारण है जो लोग महावीर की साधना में उतरेंगे और भीतर की साधना में प्रवेश करेंगे वे चाहेंगे कि बाल घोट आप आपको शायद साल में नहीं बाल भी अकार नहीं है और कुछ कर रहे हैं शायद आपको ख्याल हो कि मनुष्य अतीत में को 10 लाख साल पहले पूरे शरीर पर बाल थे क्योंकि पूरे शरीर को रक्षा की जरूरत थी जिस से आदमी की रक्षा की व्यवस्था बदलती गई और शरीर को रक्षा की जरूरत नहीं हुई शरीर से बाल तिरोहित होने लगे अब सिर्फ उन जगहों पर बाल रह गई जहाँ अभी भी रक्षा की जरूरत है जिनको रक्षा की जरूरत है महावीर की साधना का एक हिस्सा है कि भीतर का जो ताप है भीतर की जो ऊर्जा है गर्मी उस गर्मी को उस ऊर्जा को उस अग्नि को काम केंद्र से उठाकर सहसार तक लाना है बाल उस गर्मी को बिखरने में बाधा देंगे उस गर्मी को मस्तिष्क में रोक लेंगे वो गर्मी आकाश में तिरोहित हो जानी चाहिए अन्यथा मस्तिष्क भारी और रुग्ण हो जाएगा तो सहस्रार के स्थान पर बाल नहीं होने चाहिए ताकि ऊर्जा सीधी आकाश में लीन हो जाए ध्यान रहे शरीर में ऊर्जा पैदा हो रही है उसको विसर्जित करने के दो उपाय एक तो संभोग के द्वारा तब वो निम्नतम केंद्र से जगत में चली जाती प्रकृति में चली जाती और दूसरा उपाय है श्रेष्ठतम स्रोत ये दो छोर है और जैसे विद्युत छोर से ही केवल विसर्जित हो सकती है ऐसे ही इन दो छोरों से जीवन ऊर्जा विसर्जित होती जो व्यक्ति सहस्रा से अपनी जीवन ऊर्जा को आकाश में छोड़ने में समर्थ हो जाता है महावीर उसको ही श्रमण कहते हैं वो काम वासना से बिल्कुल जितने दूर संभव हो सकता है उतनी दूर चला गया और उसकी ऊर्जा ने नई दिशा और नया आयाम ले लिया ये गुणात्मक अंतर है इसलिए श्रमण चाहेगा कि बालों को घोट दे आप जान के हैरान होंगे कि जैन मुनि बौद्ध भिक्षु बाल घोटते रहे हिंदू ऋषि मुनि बाल बढ़ाते रहे घोटते नहीं रहे शंकराचार्य ने जरूर हिंदू सन्यासियों के भी बाल गुदवाने शुरू किए क्योंकि शंकराचार्य ने अपनी साधना का अधिकतम हिस्सा बौद्धों से उधार लिया लेकिन हिंदू ऋषि मुनि अगर आप उपनिषदों के वेदों के ऋषि मुनियों को देखें तो वो सब दाढ़ी और बाल को पूरी तरह बढ़ाते रहे उनकी साधना प्रक्रिया बिल्कुल भिन्न है उस प्रक्रिया में बाल सहयोगी हो जाता जन साधना में ऊर्जा को विसर्जित करना है अनंत ब्रह्मांड में ऊर्जा खोजा है क्योंकि वो ऊर्जा शरीर की ही है आत्मा की नहीं है हिंदू साधना में विशेषकर पतंजलि की साधना में उस ऊर्जा को विसर्जित नहीं करना उस ऊर्जा को सहसार पर इकट्ठा करना है दोनों रास्ते अलग हैं उस ऊर्जा को इकट्ठा करना है एक खास सीमा तक और जब वो खास सीमा तक इकट्ठी हो जाए तभी परमात्मा को समर्पित करनी तो बाल उसे रोकने में सही सहयोगी है हिंदू सन्यासियों का बाल का घोटना सिर को मनाना शंकराचार्य के बाद प्रारंभ हुआ और गति पकड़ गया लेकिन वो बौद्ध परंपरा से आई हुई सा और अगर कारण न हो और अंधों की भांति लोग पीछे चलते जाएं तो उनसे कोई लाभ नहीं होता कभी नुकसान भी हो सकता है महावीर और बुद्ध शीर्षासन के पक्ष में नहीं है और उन्होंने योगासनों को कोई मूल्य नहीं दिया पतंजलि हिंदू योग का मूल आधार जिसने रखा वो शीर्षासन के बहुत पक्ष में है जो आदमी शीर्षासन करता है उसके लिए बालों का होना बिल्कुल जरूरी है नहीं तो खतरा होगा नुकसान होगा क्योंकि जब आप शीर्षासन में खड़े होते हैं तो जीवन धारा पूरी की पूरी सिर की तरफ बहती है अगर उसको रोकने का कोई उपाय न हो तो शीर्षासन के बाद आप अपने को बिल्कुल निश्त्व और कमजोर पाएंगे उसे रोकना चाहिए इसलिए हिंदू मुनि जटाएं बढ़ाता था जितनी बड़ी कर सकता था कभी नहीं कटाता था उनको बढ़ाते चला जाता था उनकी पगड़ी बना देता था उस पगड़ी पर वो शीर्षासन करता था वो पगड़ी और पृथ्वी के बीच वो पगड़ी अंतराल का काम करती थी नहीं तो पृथ्वी झटके से ऊर्जा को खींच लेती और वो झटके से ऊर्जा का खींचना बड़ा खतरनाक हो सकता है वो शरीर को कई तरह के नुकसान पहुंचा सकता है कई दफ़ा जिंदगी में बड़ी उलझना हो जाती है ने लोगों को मुंडा तो कर दिया हिंदू सन्यासियों को लेकिन शीर्षासन करने से नहीं रोका अकार कुछ भी नहीं है छोटा सा नियम भी जब ज्ञानियों ने चुना है तो उसके पीछे उनके अपने कारण थे महावीर किसी और प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि यह हो सकता है कि श्रमण हो के कोई सिर मुंडा ले। लेकिन सिर मुंडा लेने से कोई श्रमण नहीं होता और अच्छा है उन्होंने ये कह दिया क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं चार हजार साल के बाद बच्चे मुंडे ही पैदा हों जैन साधु को बड़ी तकलीफ होगी आपको पता है सिर से बाल कम होते जा रहे हैं जैसे जैसे आदमी की बुद्धि विकसित होती जाती वैसे सिर से बाल कम होते जाते पुरुषों से से सिर बाल गिरते हैं, स्त्रियों के कम गिरते हैं क्योंकि उन्होंने बुद्धि का उधर उपयोग किया नहीं तो सबूत है इस बात का कि वो की वो बुद्धि की प्रक्रिया पर उन्होंने काम नहीं किया इतनी ऊर्जा उनके सिर में इकट्ठी नहीं होती की बाल गिर जाए इसलिए स्त्रियां गंजी नहीं हो पाती पुरुष गंजे हो जाते और जितनी ज्यादा प्रतिभा का उपयोग किया जाए उतनी जल्दी गंजे हो जाते हैं वैज्ञानिक कहते हैं चार हजार साल में आदमी इतना बुद्धि का प्रयोग कर रहा होगा कि बच्चा जन्म से ही गंजा पैदा होगा गंजा होने का डर नहीं रह जाएगा अच्छा कहा महावीर ने की सिर मुंडा लेने से कोई श्रमण नहीं होता नहीं तो चार साल बाद सभी श्रमण पैदा होते और ओम का जाप करने में मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं होता ब्राह्मण होने से ओम का जाप पैदा होता है जब कोई व्यक्ति सब भांति समर्पित कर देता है अनंत शक्ति को अपने को अपने मस्तिष्क को सब भांति छोड़ देता है उसके हाथों में अपने विचार को अपनी चिंतन को अपने मनन को सभी के उसके चरणों में उतार के रख देता है वो चरण सही हो या झूठ ये सवाल नहीं है उतार के रख देता है अपनी तरफ से निर्भर हो जाता है उसके भीतर एक परम ध्वनि गूंजने लगती उस ध्वनि का नाम ओंकार है उसके भीतर ओम का सहज आवर्तन होने लगता उसे करना नहीं पड़ता लेकिन हम तो हमेशा उल्टा चलते हैं हम बैठ के ओम का जाप करते हैं ओम का जाप हमारा व्यर्थ क्योंकि तो ओम का जाप भी हम बुद्धि से ही करेंगे और बुद्धि ही ही बाधा है ओम का का जाप हमारे लिए एक विचार विचार होगा और तो तो अवरोध तो महावीर कहते हैं कि ओंकार का जाप करने से कोई ब्राह्मण नहीं होता यद्य कोई ब्राह्मण हो जाए तो ओंकार का जाप प्रकट होता उसके भीतर ओम की ध्वनि गूंजने लगती उसके रोने रोने से ओंकार गूंजने लगता ओंकार मनुष्य के द्वारा पैदा की गई ध्वनि नहीं है बल्कि प्रकृति की स्वाभाविक ध्वनि व्यवस्था है अगर सब शून्य हो जाए जगत में तो ओंकार का नाद शेष रह जाए वो नाद इस जगत का मौलिक ध्वनि स्वर है उसे पैदा नहीं करना होता इसलिए ओंकार को हिंदुओं ने अनाहत कहा है दो तरह के नाद हैं आहत नाद मैं ताली को बजाऊ तो ये आहत नाद है क्योंकि दो चीजें टकराई आहत हुई उनके आहत होने से चोट पैदा हुई ओमकार अनाहत नाहत है दो चीजों के टकराने से पैदा नहीं होता जब सब टकराव भीतर बंद हो जाता है तब जो शेष रह जाता है जब भीतर बुद्धि की सारी कलह बंद हो जाती संघर्ष बंद हो जाता है सब विचार खो जाते हैं सब शून्य हो जाता उस शून्य में जो ध्वनि अनुभव होने लगती वो ध्वनि व्यक्ति नहीं करता वो ध्वनि ब्रह्मांड का स्वरूप है कहते हैं ओम का जाप करने लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता निर्जन वन में रहने से कोई मुनि नहीं होता आप अकेले में जाकर रह सकते हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हो सकते क्योंकि क्यूँकी तो आपकी खोपड़ी में भरी है, वो आपके साथ चली जाएगी। एक दुकानदार को उठा के ले जाएं जंगल में वो बैठ के दुकान का ही विचार करेगा ग्राहकों से बातें करेगा सामान लेगा देगा, देगा। सौदा पटाएगा वो करेगा क्या मुन्ना ने सुरदीन कपड़ा बेचता था रात आधी रात को एकदम उठा और उसने अपनी चादर फाड़ दी उसकी पत्नी ने कहा न सुन ये क्या कर रहे उसने का कम कम से दुकान में तो दखल न दे कोई ग्राहक कपड़ा खरीदने आया था वो सपने में उसको के दे रहा था सपने में भी ग्राहक में hmm! सपने में भी दुकान सपने में भी वही चलेगा ना जो धन में चला है आप कहा भागते जाएंगे अपने से तो एकांत निर्जन में आप जा सकते हैं लेकिन आप अकेले नहीं हो सकते अकेले होने की कला दूसरी जो आदमी अकेले होने की कला जान लेता है वो भीड़ में भी अकेला उसकी भीड़ में भी एकांत है महावीर को आप बाजार में ला ही नहीं सकते इसका मतलब ये नहीं कि उनको बाजार से नहीं निकाल सकते बिल्कुल निकाल सकते है लेकिन महावीर को बाजार में नहीं लाया बाजार से भी वो ऐसे ही गुजर जाएंगे जैसा एकांत से गुजरते हैं क्योंकि उनके भीतर कोई भीड़ नहीं है भीड़ में अकेले होने की कला और हम तो एक कला जानते हैं अकेले में भी भीड़ में होने की कला अकेले भी बैठे हैं तो भी तो भी भीतर कुछ चलता रहता है निर्जन वन में रहने से कोई मुनि नहीं होता हालांकि कोई मुनि हो जाए तो निर्जन उसे उपलब्ध हो जाता है और न कुा के वस्त्र पहनने मात्र से कोई तपस्वी होता है कष्ट देने से कोई तपस्वी नहीं हो जाता यदि भी कोई तपस्वी हो तो कष्ट को झेलने की क्षमता आ जाती इस फर्क को समझ लें ये दोनों बड़े बुनियादी भिन्न है बातें एक आदमी अपने को कष्ट देता है कांटे बिछा के लेटा हुआ है आग जला ली है और उसके बीच पास बैठ के टपरा धूनी लगा ली पसीना पसीना हो रहा है सर्दी है बर्फ पड़ रही हो बाहर खड़ा कपड़ा है यह आदमी अपने को कष्ट दे रहा है आयोजन करके इंतजाम कर रहा है कष्ट का इस आदमी के चित्र में कहीं न कहीं रोग है यह आदमी कष्ट देने में रस ले रहा है यह अपने को सताने में प्रसन्न है यह आदमी बीमार है और इस आदमी में और आप में फर्क नहीं है आप सुख का आयोजन कर रहे हैं ये दुख का आयोजन कर रहा है यह आपसे उल्टा चला गया आदमी पर ये है आप ही जैसा इंतजाम नहीं छोड़ रहा है आप चाहते थे सुख मिले ये चाहता है दुख मिले ये भी हो सकता है कि सुख की इसने बहुत कोशिश की और नहीं पा सका तो अब ये अंगूर खट्टे ऐसा मान के दुख पाने की कोशिश कर रहा है इसका अहंकार हार गया सुख न जुटा पाया अब इसका अहंकार कम से कम इतना तो जीत ही सकता है कि दुख जुटा सकता है यह आदमी अहंकार से जी रहा है और रुगण है बहुत लोग हैं जो अपने को कष्ट देने में रस पाते हैं और वे अपने आसपास इस तरह के लोग इकट्ठे कर लेते हैं जो उन्हें कष्ट दें, और फिर रोते हैं और चिल्लाते हैं कि आदमी उन्हें कष्ट दे रहा है लेकिन आपको पता नहीं कि आपने ही उस आदमी को इकट्ठा कर लिया और आप चाहते हैं कि वो कष्ट दे अगर वो चला जाए तो आपको खालीपन लगेगा और जल्दी ही आप किसी दूसरे आदमी से जगह भर लेंगे कोई चाहिए जो कष्ट दे महावीर कहते हैं कष्ट देने मात्र से कोई तपस्वी नहीं होता युद्ध हो तो को की कोई तपस्वी हो जाए तो कष्ट को झेलने की क्षमता आ जाती वो बिल्कुल दूसरी बात है कांटे बिछा के लेटना एक बात है और जीवन में कांटे आ जाए तो उनके बीच से साक्षी भाव से गुजर जाना बिल्कुल दूसरी बात है जीवन में कांटे आएंगे दुख आएंगे तपस्वी वो है जो न सुख की आकांक्षा करता ना दुख की जो आ जाए बिना किसी चिंता के उससे अपने को गुजारता है जो भी हो हर हालत में वो अपने को अनुद्विग्न रखता है न वो सुख से रस बांधता ना दुख से दुख आएंगे कि हमारे बहुत से जन्मों की श्रृंखला है हमारे कर्मों का गहन संस्कार है और हम आज एकदम नए नहीं, नहीं हो सकते हमारा कल हमारा पीछा कर रहा है कल हमने किसी को गाली दी थी वह आज गाली देने आएगा दुख आएगा तो तपस्वी चाहता नहीं कि कोई आके गाली दे ऐसी उसकी कामना नहीं है लेकिन कोई गाली दे तो साक्षी भाव से सहेगा इसको महावीर ने परी सह दुख को साक्षी भाव से सहने की कला कोई प्रतिक्रिया न करते हुए जो भी हो उसे चुपचाप सह लेना धारणा न बनाना कि ये बुरा है नहीं होना था ऐसा क्यों हुआ परमात्मा ने ऐसा मुझे क्यों दिखाया मेरे कौन से कर्मों का पाप है कुछ भी प्रतिक्रिया न हो सिर्फ एक लेन था पुराना वो निपट गया संबंध समाप्त हुआ एक कली जुड़ी थी वो टूट गई दुख आए तो उसे सह लेना तपश्चर्या है दुख की खोज रोग है तथला है लेकिन आप देखें जब भी आप साधना में उत्सुक होते हैं तो आप दुख की तलाश करते मेरे पास लोग आते हैं अगर मैं उनको कहता हूं कि सीधा सीधा उपाय है वो कहते हैं ये इतना सीधा है कि इससे क्या होगा कुछ उपद्रव उनको न बताया जाए तो जमता नहीं उपद्रव की इच्छा अगर उनको मैं कहूं कि पहले पूरी रात सर्दी में खड़े रहो फिर दिन भर उपवास करो फिर कुछ उठक बैठक कवायत कुछ आसन करो फिर ध्यान पर बैठना जचेगा कहेंगे क्या इससे कुछ हो सकता है क्योंकि कुछ करने जैसा दिखता है और कुछ को खुद को कष्ट देने में विजय मालूम पड़ती है कि मैं मालिक खो रहा हूं दुनिया में जो इतना धर्मों के नाम पर कष्ट चलता है स्वयं को कष्ट देना सेल्फ टॉर्चरिंग चलती है वो इसलिए चलती है कि लोग अपने को कष्ट देना चाहते हैं बाहर में कोई भी खोज लेते हैं फिर अपने को कष्ट देते हैं। ये जो कष्ट देना है ये स्वस्थ मन का सबूत नहीं है और महावीर कहते हैं तपस्वी का इससे कोई लेना देना नहीं समता से मनुष्य श्रमण होता है भीतर के समत्व से भीतर के संतुलन से भीतर के सम्यक्तु से व्यक्ति होता है, से ब्राह्मण होता है और जिसका आचरण ब्रह्म जैसा होने लगता है। का मतलब केवल रक्षण नहीं, वो हैतम अर्थ है ब्रह्मचरी का ठीक ठीक अर्थ है ब्रह्म जैसी चरिया ब्रह्म जैसा आचरण अगर ईश्वर ही पृथ्वी पर खड़ा हो तो वो कैसा चलेगा उठेगा बैठेगा वो कैसे बोलेगा वो कैसे व्यवहार करेगा उस जैसा आचरण जिसका हो जाए वो ब्राह्मण और भीतर जो इतना संतुलित हो जाए कि जिसे कोई भी चीज हिला ना सके डिगा ना सके कोई तूफान जिसकी चेतना के लॉ को जरा भी कंपित ना कर सके जो भीतर अकम्प हो जाए वो श्रमण जो ब्रह्म जैसे आचरण को उपलब्ध हो जाए वो ब्राह्मण <laughs> ज्ञान से मुनि होता है और तप से तपस्वी बन जाता है ज्ञान से मुनि होता है तप से तपस्वी बन जाता है ज्ञान वो जो हमें शास्त्र से मिल जाए वह नहीं वो तो किसी को भी मिल सकता है, उससे आदमी पंडित होता है शास्त्री होता है शब्द जाल फैल जाता है और वैसे पंडित दूसरों को भी पंडित बनाने की कोशिश में लगे रहते वो खुद भटके और दूसरों को भटकाए चले जाते भटकाने का भी एक मजा है और जब आदमी खुद भटक जाए और दो चार को भटका दे तो उसको अपनी भटकन कम मालूम पड़ती उसको तो हम अकेले ही थोड़ी भटक रहे और अगर उसकी बात को मानकर बहुत से लोग भटकने लगे तो शायद वो भूल ही जाता है कि मैं भटक रहा हूँ क्योंकि मैं इतने लोगों का नेता हूँ इतने लोग मेरे पीछे चल रहे हैं भटकने का सवाल नहीं नेता को पीछे चलते अनुया को देख कर भरोसा आ जाता कि मैं ठीक चल रहा हूं नहीं इतने लोग मेरे पीछे क्यों चलते गुरुओं के कारण पंडित उधार ज्ञान जहां इकट्ठा है ऐसे गुरुओं के कारण आपको रास्ता मिल भी सकता तो नहीं मिल पाता मुल्ला नसर का एक रुपया गिर गया है तो सड़क तो खोज रहा है आधा घंटा पसीना पसीना हो गया खोजते खोजते उसकी पत्नी भी सांप दे रही आखिर उसकी पत्नी ने पूछा कि नसरुद्दीन मिला नसरुद्दीन में कब मिल सकता था अगर तूने इतनी सहायता न की होती उसको डर है कि स्त्री पा गई वो कह रहा है कि मिल सकता था अगर तूने खोजने में इतनी सहायता न की होती बहुत से गुरु आपको खोजने में इतनी सहायता कर रहे कि जो मिल सकता था वो भी मिल नहीं पा रहा है लेकिन उधार ज्ञान ज्ञान का दंभ करे ये भी स्वाभाविक है क्योंकि दंभ करे तो ही ज्ञान जैसा मालूम पड़ सकता है महावीर कहते हैं ऐसे ज्ञान से कोई मुनि नहीं होता जो ज्ञान बाहर से आ सकता है वो आपकी बुद्धि को भरेगा लेकिन जो ज्ञान भीतर से जन्मता है जो स्वयं की अनुभूति से आता है वही आपको मौम कर जाएगा जो ज्ञान बाहर से आता है वो आपको मुखर करेगा बुद्धि और बेचैन होकर चलने लगेगी जो ज्ञान भीतर से आता है वो आपको मौन कर जाएगा बुद्धि को चलने की जरूरत न रह जाएगी इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है ज्ञानी की बुद्धि चलती नहीं जरूरत नहीं अज्ञानी की बुद्धि चलती और जितना ज्यादा अज्ञानी हो उतना बुद्धि को चलाना पड़ता है क्योंकि उतनी ज्यादा जरूरत होती है। एक आंख वाला आदमी हाल के बाहर जाएगा तो टटोलेगा नहीं क्या जरूरत है टटोलने की आंखें हैं सोचेगा भी नहीं कि दरवाजा कहा है सोचने की भी क्या जरूरत दरवाजा दिखाई पड़ता है बस दरवाजे से निकल जाएगा अगर आप उससे बाद में पूछे तो में पता है कि दरवाजा कहाँ तो कहेगा मैंने ख्याल नहीं किया दिशा में मुझे कुछ ख्याल नहीं था मैं निकल आया मैंने सोचा भी नहीं लेकिन अंधा आदमी निकलना चाहे तो पहला सवाल अंधे आदमी के सामने उठेगा दरवाजा कहां फिर अंधा लकड़ी से टटोलेगा फिर अंधा किसी से पूछेगा कि दरवाजा कहाँ है अगर आप अंधे से पूछे तो जितनी व्यवस्था से वो जवाब देगा कि दरवाजा कहां है आंख वाला कभी नहीं दे सकता ये बड़ी मजे की बात अंधे से अगर आप बाद में मिले तो वो आपको पूरा ब्यौरा बता देगा कि दरवाजा कहाँ है कितनी कुर्सियों के बाद उसको दरवाजा मिला कितनी जगह उसने टटोला कितनी खिड़कियां बीच में पड़ी बाएं है कि दाएं है कि कहा है अंधा जितना ठीक जवाब देगा आंख वाला नहीं देगा क्यों क्योंकि अंधे को सोचना पड़ा आंख वाला निकल गया जैसे जैसे भीतर का ज्ञान जन्मेगा बुद्धि की जरूरत ना रही क्योंकि बुद्धि सब्सिट्यूट है वो भीतर का ज्ञान नहीं है इसलिए हमें बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है वो भीतर का ज्ञान आना शुरू होता है बुद्धि बुद्धि का उपयोग बंद हो जाता है है शांत होती वहां मुनि का जन्म तप से मनुष्य तपस्वी बन जाता है लेकिन तप की जो मैंने बात कही वो ध्यान में रखना भीतर की अग्नि को जगाकर जो चेतना के स्वर्ण को उसमें निखार लेता है उस निपली हुई चेतना को जीवन जगत के संघर्ष में जो पर तपस्थ लेता है उसे महावीर तपस्वी कहते हैं मनुष्य कर्म से ब्राह्मण होता है कर्म से क्षत्रिय होता है कर्म से वैश्य होता है और शुद्र भी अपने किए गए कर्मों से ही होता है जन्म से कोई वर्ण वेद नहीं जो जैसा करता है वैसा हो जाता है ऊंच या नीच, चेतना की अवस्थाएं हैं शरीर की इस धांति पवित्र गुणों से युक्त जो द्व्योत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण है है, वास्तव में वही अपना और दूसरे का उद्धार करने में समर्थ है तीन बातें छाल मिलने एक कहाँ आप पैदा हुए हैं, किस घर में पैदा हुए हैं किस कुल में ये बात बिल्कुल गौड़ है इसे बहुत मूल्य मत है मूल महंगा पड़ सकता है ब्राह्मण घर में पैदा होकर अगर समझ लिया कि मैं ब्राह्मण हो गया तो ब्राह्मण होने की जो संभावना थी वो बंद हो गई महावीर द्वार को खोलते वो कहते हैं जन्म के साथ तुम समाप्त नहीं हो गए जन्म के साथ तुम सिर्फ शुरू हुए हो मौत के साथ अध्याय बंद होगा लेकिन जो कहता है मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ उसने अध्याय बंद कर लिया आप कुछ करने को नहीं बचा आखिरी बात पाली गई महावीर कहते हैं जन्म शुरुआत है संभावनाओं की उनको अंत मत करो बंद मत करो सबकी संभावनाएं खुली द्वार खुला यात्रा करनी जरूरी है और यात्रा पर निर्भर होगा कि आप क्या है वन से किसी ने पूछा काफी उम्र अस्सी वर्ष का जब हो गया तब, कि क्या तुम अपने संबंध में अब कोई सत्य कह सकते हो का जब तक मैं मर ना जाऊ तब तक संभावनाएं खुली जिस दिन मैं मर जाऊ उसी दिन अध्याय बंद होगा उसी दिन कोई निर्णय लिया जा सकता है। तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता जीवन एक खुला और उसमें सब खुला है बंद थी भारत में व्यक्तित्व की संभावना शूद्र शूद्र था कौन कुछ होने का उपाय नहीं था उसमें उसकी जिंदगी बस झाड़ू बुहारी लगाने में मलमूत्र साफ करने में जूता चमड़े का सामान बनाने में व्यतीत होने वाली थी करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन एकदम बंद था वहां से इंच भर हटने का कोई उपाय नहीं था हिलने धुलने की कोई सुविधा नहीं थी समाज स्थित था अवरुद्ध था जैसे तालाब का पानी जम गया हो नदी की धारा नहीं थी महावीर तालाब के पानी को तोड़ा धारा बनाई शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है और ब्राह्मणों को भी कहा कि तू आश्वस्त मत रह, क्योंकि ब्राह्मण होना भी अर्जन है तूने कुछ ना किया तो तू भी शुद्ध हो जाएगा तू भी शुद्र रह जाएगा ब्राह्मण की आस्था तोड़ दी ताकि वो भी खुले और बह सके और शूद्र का बंधन तोड़ दिया ताकि वो भी खुले और बैठ सके लेकिन जैन महावीर के पीछे चल नहीं पाए जैनों में यदि कोई वर्ण नहीं है जैनों के भीतर कोई जैन शूद्र और जैन ब्राह्मण और जैन छत्री और जैन वैश्य नहीं लेकिन जैन अपने को वैश्य मानते हैं और घर में पूजा करवानी हो विवाह करवाना हो तो ब्राह्मण को निमंत्रित करते हैं और घर में पाखाना साफ करवाना हो तो शूद्र को खोजते जेन भी महावीर को मान नहीं सके जैनों के लिए तो कोई शूद्र नहीं होना चाहिए कैसी दुर्घटना इतिहास में घटती है कि जब यहां हिंदुस्तान में आंदोलन शुरू हुआ कुछ वर्षो पहले कि शूद्र हरिजन मंदिरों में प्रवेश करे तो जैनों को तो सबसे पहले अपने मंदिर खोज देने से क्योंकि महावीर ने कहा है कि कोई जन्म से शूद्र नहीं लेकिन जैनों ने सबसे पहले अपने मंदिर बंद कर दिया उन्होंने कहा हम तो हिंदू रहे नहीं इसलिए हमारे मंदिर में प्रवेश का तो कोई सवाल ही नहीं सूद्र हिंदू है वो हिंदू के मंदिर में जाए लड़े झगड़े जैन मंदिर तो जैन का है लेकिन जैनों ने ब्राह्मणों को कभी नहीं रोका जैन मंदिर में जाने अगर उन्होंने ब्राह्मणों को भी रोका होता तो तर्क समझ में आता लेकिन ब्राह्मण तो सदा जाते रहे सुद्र को उन्होंने रोक दिया कि जैन मंदिर में वो, वो नहीं आ सकता क्योंकि जैन धर्म तो धर्म ही अलग है और महावीर कहते हैं जन्म से कोई शूद्र नहीं जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं जन्म से कोई कुछ नहीं है जैन का मंदिर तो बिल्कुल खुला होना चाहिए था लेकिन शूद्र तो बहुत दूर दिगंबर का मंदिर स्वातंबर जैन के लिए खुला हुआ नहीं स्वतंबर का मंदिर दिगंबर के लिए खुला हुआ नहीं और स्वतंबर और दिगंबर जो तो दोनों जैन है न कोई शूद्र न कोई ब्राह्मण एक दूसरे का सिर खोलते रहते हैं अदालतों में लड़ते रहते हैं। आदमी इतना है कि महावीर कितने हिलाए है वो जा भी नहीं पाते कि उनकी पत्थर की सिला अपनी जगह पर फिर बैठ जाती वो जहां से तहा पाए जाते हैं तीर्थंकर हमेशा आते हैं आदमी को वहीं के वहीं पाते हैं जहाँ पिछला तीर्थंकर छोड़ गया वो वही फिर आसन लगाए बैठा है कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि अंतर डालने के लिए सिद्धांत काफी नहीं है शब्द काफी नहीं है अंतर डालने के लिए स्वार्थ भी छोड़ना पड़ेगा अंतर डालने के लिए खुद के निहित स्वार्थों को हानि भी पहुंच सकेगी पहुंचेगी और अंतर डालने के लिए खुद को बदलना पड़ेगा शूद्र जन्म से शूद्र नहीं है यह कहना सिर्फ बातचीत नहीं है अगर शूद्र जन्म से शूद्र नहीं है तो आपकी लड़की अगर एक शूद्र के प्रेम में पड़ जाए और आप जैन हो तो आपको इंकार नहीं करना चाहिए देखना इतना चाहिए कि शुद्ध के पास चरित्र है आचरण है जीवन है और अगर एक जैन के साथ विवाह करना चाहे और आचरण न हो शराबी हो जुआड़ी हो तो रोकना चाहिए क्योंकि वो सूत्र है लेकिन सब आ चुने और अड़चने उठाने से हम बचना चाहते हैं हम सिर्फ कन्वीनियंस खोज रहे हैं शांति से मर जाए कोई झंझट ना हो मुल्ला नसरुद्दीन को सूली हुई थी उसका साथी और वो दोनों सूली पर लटकाए जाने के करीब है दोनों ने हत्या की है आखिरी क्षण में जो आदमी सूली देने आया है हत्यारा नियमानुसार उसने दोनों से पूछा कि सिगरेट या कोई और इच्छा तो नहीं सिगरेट तो नहीं पीना चाहते हैं तो मैं ला दू तो मुला के नसरुद्दीन ने कहा कि हत्यारे सिगरेट अपने पास रख सरुद्दीन ने कहा झंझट खड़ी मत कर नसरुद्दीन ने कहा झंझट खड़ी मत कर आखिरी समय में झंझट खड़ी मत कर मरने जा रहा है फांसी लगने को फिर भी अभी झंझट से डर रहा है झंझट खड़ी मत कर अब झंझट खड़े करने से भी क्या होने वाला है लेकिन नसरुद्दीन उस पर कहता है कि शांत रहे आखिरी समय में झंझट खड़ी मत कर हम जिंदगी भर इसी कोशिश में रहते कहीं झंझट ना हो जाए झंझट से बचाते बचाते पूरी जिंदगी हमारी असत्य हो जाती है क्योंकि जहां जहां हम समझौता करते हैं झंझट से बचते हैं वहां वहां हम सुविधा के कारण असत्य को स्वीकार कर लेते हैं। कौन है कौन है ब्राह्मण अगर महावीर की बात माने तो हर बार सोचना पड़ेगा। जो आदमी आपके घर में बुहारी लगाता है वो ब्राह्मण हो सकता है और जो आदमी आपके घर पूजा करता है वो शूद्र हो सकता है बड़ी झंझट की बात है रोज रोज इसको सोचो की ये आदमी शूद्र है कि ब्राह्मण किसके पैर पर और और किसको घर में मत आने दो ये रोज रोज सोचने से बड़ी कठिनाई होगी कि हमने लेबलिंग कर रखी है कि यह आदमी शूद्र के घर में पाड़ा हुआ शूद्र और यह आदमी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ ब्राह्मण इससे सुविधा है जैसा कि दुकानों पर लोग डब्बे लगा देते हैं डब्बों पर लेबल लगा देते हैं कि इसमें ये चीजें रखी इसमें यह चीज आदमी डब्बा नहीं उस पर लेबल लगाया नहीं जा सकता इसमें मिर्च रखा है इसमें नमक रखा है ऐसा कुछ उसमें रखने का उपाय आदमी एक प्रवाह है लेकिन महावीर से राजी होने के लिए सतत प्रवाह की असुविधा संकट और संघर्ष झेलना जरूरी दिज वही है महावीर कहते हैं जो पवित्र गुणों से युक्त है जिसने धीरे धीरे अपनी चेतना में परमात्मा की क्षमता को प्रकट करना शुरू किया जो ट्रांसपेरेंट हो गया पारदर्शी हो गया जिसने अपनी सारी अशुद्ध छोड़ दी और भीतर का प्रकाश जिससे बाहर आने लगा दुझ शब्द समझने जैसा है दुज का अर्थ है ट्वाइस बांगबारा जिसका जन्म हो गया एक जन्म तो माँ के पेट से होता है वो असली जन्म नहीं है उससे तो सभी सुंदर पैदा होते हैं दूसरा जन्म है जो व्यक्ति अपनी आत्मा को स्वयं के श्रम से देता है उस श्रम से जब आप स्वयं ही अपने माता पिता बनते हैं और एक नई आत्मा को जन्माती आप द्विज होते द्विज का अर्थ है जिसने दूसरा जन्म भी इसी जन्म में पा लिया जिसने नया जन्म पा लिया इस नए जन्म पाले पाल व्यक्ति से आशा की जा सकती है कि वो अपना और दूसरों का उद्धार कर सकेगा लेकिन अपना उद्धार पहले है क्योंकि जिसका अपना दिया बुझा हो वो दूसरों के दिए नहीं जला सकता जिसका अपना दिया जला हो उससे दूसरों की ज्योति भी जग सकती है जिनके खुद के दिए बुझे हैं वो दूसरों के दिए जलाना तो दूर डर ये है कि किसी का जलता हुआ दिया बुझा ना दे अंधों के पीछे चल के अंधे तो गड्ढे में गिरेंगे ही जो पीछे चलते हैं वो भी गड्ढों में गिर जाते हैं। वाले की तलाश गुरु की तलाश है आख वाले की खोज दूज की खोज है। जिसका दूसरा जन्म हो चुका है इसी जन्म में जो शरीर ही नहीं रहा है बल्कि शरीर के पार कुछ और भी जिसके भीतर घटित होना शुरू हो गया है जो अब कह सकता है कि मैं वही नहीं हूँ जो माँ बाप ने मुझे पैदा किया था मैं कुछ और भी हूँ बुद्ध लौटे बारह वर्ष सारा गाँव बुद्ध को घेर के इकट्ठा खा हो गया ऐसी रोशनी देखी नहीं गई थी ऐसे ऐसे संगीत का अनुभव किसी व्यक्ति के करीब नहीं हुआ था लेकिन बुद्ध के बाप को कुछ नहीं दिखाई पड़ा बुद्ध के बाप नाराज थे वो द्वार पर खड़े थे राजमहल के उन्होंने गौतम सिद्धार्थ से कहा सिद्धार्थ मेरे पास बाप का हृदय मैं तुझे अभी भी क्षमा कर सकता तू वापिस आ जा बुद्ध ने निवेदन किया कि आप शायद मुझे देख नहीं पा रहे कि मैं बिल्कुल बदल के आया हूँ जो बेटा घर से गया था वो लौटा नहीं रहा है। मैं बिल्कुल नया होके आया हूँ जो गया था उसकी रेखा भी नहीं छूटी ये जो आया हूँ बिल्कुल नया हूँ आप जरा गौर से देखें पिता नाराज हो गए पिता जैसा अक्सर नाराज हो ही जाएंगे पिता ने कहा कि मैंने तुझे पैदा किया और मैं तुझे पहचान नहीं पा रहा मेरा खून मांस हड्डी तेरे भीतर है और मुझे तुझे पहचानना पड़ेगा मैं तेरा बाप हूं मैंने तुझे जन्माया मेरा खून है तुम मैं तुझे भली भांति जानता हूं तुझे देखने की क्या क्या जरूरत है बुद्ध कहा आप ठीक कहते हैं जो आपको दिखाई पड़ रहा है उसके आप पिता हैं लेकिन अब मैं कुछ और भी लेके आया हूं जो आपसे नहीं जन्मा है अब मैं ब्रिज होकर आया हूँ नया जन्म हुआ है जीसस ने पूछा है की कैसे मैं प्रभु के राज्य को पा सकूंगा तो जीसस ने कहा जब तक तेरा नया जन्म न हो जाए तू दूज न हो जाए